भोलवृंदावन दिहारी लाल की जय श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ की जय श्री नताय गौर हरिभो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि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 श्रीराधारमण हरि गोविंद जय जय गो बुलृंदवन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशत सूनु सत्यवती हृदय व्यासो यस्यास्य कमलगलतम मृत जगत्प्यवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेहं श्री श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवां श्रीूपं साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वित तम, तम सजीव साद्वैतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादा सह गण ललताशाखान्विताल्लव ललनाधर पल्लव पानोत्तम नौम समल मालम हर हल्ली मधुरेश मधुरी मै माधव मुरली मतलिका मत मम मदन मोहन मुदा मर्द मनसो महामहामोह नारायण नमस्कृति नरम चरम देवी सरस्वती व्यास ततो वाछाकलतुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंद मतेर्दया तक कांचन गौरांगे राधे सुतेदेव वृंदावनेश्वरी वृष्वान्न सुणमावन बिहारी श्याम सुंदर सन्मात्र चिन्मात्र आनंदमात्र है मात्र कहने का तात्पर्य है कि यह भगवान का गुण नहीं है सत माने सत्य चित माने ज्ञान और आनंद भगवान का गुण नहीं है जो दूसरे से व्यावर्तन करे दूसरे से अलग करे विशेषण एडजेक्टिव अन्य व्यावर्तक होता है परंतु कभी अन्य व्यावर्तक होता है किसी अन्य वस्तु के द्वारा कभी स्वरूप के द्वारा भी अन्य व्यावर्तक होता है तो जहां शब्द का प्रयोग किया गया मात्र शब्द का तात्पर्य है सत्य उनका स्वरूप ही है ज्ञान उनका स्वरूप ही है आनंद उनका स्वरूप ही है किसी बाहर से ओढ़े गए गुण के कारण वे अन्य से अलग नहीं है बल्कि उनका अपना स्वरूप ही ऐसा है जिस स्वरूप के द्वारा वे अन्य से व्यावर्तन है माने जीव से अलग है जगत से अलग है तीन वस्तु हैं ईश्वर जीव और जगत माया तो अन्य वस्तुओं से अपने से भिन्न जो वस्तु हैं उन भिन्न वस्तुओं से भगवान स्वरूप के कारण ही अलग है और सच्चित ये तीनों गुण ये कहीं बाहर के किसी उपाधि से स्वीकार करने के कारण ये गुण अलग नहीं हुए हैं बल्कि ये भगवान के स्वरूप ही हैं इसलिए मात्र कहने का तात्पर्य है स्वरूप भगवान सत्य उनका स्वरूप सत्य ही है भगवान का ज्ञान उनका स्वरूप ही है आनंद उनका स्वरूप ही है तो सत्ता ज्ञान और आनंद ये तीनों के तीनों भगवान के स्वरूप भूत होकर के ही विराजमान अब जहां भगवान आनंद स्वरूप हैं, आनंद की ही एक वृत्ति है वो आनंद की वृत्ति है वही प्रेम है विशुद्ध सत्व उस विशुद्ध सत्व में जो चित्त शक्ति है वो चित्त शक्ति से युक्त होकर के विश्व विष्णुसत्व अपने आप को कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है प्रकट कर रहा है तो भगवान का आनंद रूप वह अपने आप को ज्ञान के रूप में प्रकट करते हुए भी जहां बिराज मांग हो उसका एक छोटा सा अंश वो छोटा सांश कहलाएगा प्रेम उसका जो विशाल स्वरूप है वो ही आनंद का ऐसा आनंद जिसमें अपने आप को प्रकट करने की शक्ति है मैनिफेस्ट करने की शक्ति है वो आनंद रूप है परंतु तो आनंद में अपने आप को प्रकट करने की शक्ति है तो चित्त से युक्त जो आनंद है दूसरे शब्दों में चित माने अपने आप को ज्ञान के रूप में कहीं प्रकट करना तो चुप्स युक्त जो आनंद है उस आनंद की समुद्र है श्री राधा रानी बोलो राधा रानी की जय तो भगवान हुए सन्मात्र चिन्मात्र आनंदमात्र माने सचित और आनंद भगवान का स्वरूप ही हुआ इस सचित आनंद में आनंद और चित ये दो मिले माने ज्ञान तत्व तो और सुख तत्व तो ये दोनों जब मिले तो मिले हुए आनंद और ज्ञान तत्व तो उनकी समुद्र रूप हुई शेराधरा वेराहानी स्वयं प्रेम मई होकर के महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान हुई सचशक्ति से युक्त होकर के वे ही परम किशोरी विश्वान नंदिनी के रूप में जगत को दर्शन देती हुई विराजमान his own love is sri mataji yes yes this love is not the first yes yes naik krishni is uh, himself a joy relishment so as shri krishni is himself a relishment a joy and that joy is also having this quality that it, it is manifested so the manifestation as well as the relishment the uh, joy both things uh, while they are combined then it becomes a uh, pran and the ocean of pran is radhan so in this way the ocean of pran is radhan and a little drop of that ocean that comes by the initiation from shri gurudev in the heart it is uh, saw by shri uh, gurudev so that comes in the heart of uh, the uh, uh, uh, sadhak और ए एक सो सुश्री राधारानी अमृत की समुद्र हो गई ऐसे अमृत का समुद्र जिसमें अपने आप को प्रकट करने की क्षमता भी विद्यमान है मैनिफेस्टेशन की सामर्थ्य भी तो उसमें चित्त है और आनंद भी है राधारानी स्वयं आनंद रूपा है परंतु उनमें अपने आप को प्रकट करने की सामर्थ्य भी है ऐसा जो आनंद का सार तत्व है वो हुआ प्रेम प्रेम की स्वरूपा होगी गई श्री आधारानी प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप होगा, वो होगा महाभाव उसी को एक नाम भी आ गया महाभाव तो प्रेम का जो सर्वोत्तम स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप हो गया महाभाव मादनाक्ष महाभाव वो मादनाक्ष महाभाव स्वरूपा श्री आधारानी हो गई वो मादनाक्ष महाभाव इतना बलवान है वो प्रेम इतना बलवान है के प्रेम देवता बन जाता है भाग, फिर से दोहरा दोहरा दौर, दे भगवान सचित आनंद स्वरूप हैं आनंद में अपने आप को प्रकाशित करने की शक्ति भी विराजमान है ऐसा प्रकाशित करने वाला जो आनंद है प्रकाशमय जो आनंद है वह आनंद प्रमुख तत्व होकर के विराजमान है वह उसी को कहते हैं प्रेम और वो प्रेम इतना बलवान है देवता है कि वो लीला में श्री कृष्ण को भी वशीभूत कर लेता है वो राधानी को भी वशीभूत कर लेता है वो वृंदावन को भी वशीभूत कर लेता है वो सब सखी सखीगणों को भी वशीभूत कर लेता है तो प्रेम देवता वह देवता है जिसके अधीन हो करके प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन ये चारों व्यूह विराजमान ऐसा प्रेम देवता है अब जहां प्रिया लाल सहचरी वृंदावन ये चारों जिससे प्रकाशित हो करके, जिसके अनुवत हो करके विराजमान हैं उस प्रेम की जहां सर्वोत्तमता होगी वहां सर्वोत्तमता होने पर श्री श्याम भी उस प्रेम के अधीन हो जाते हैं ऐसी स्थिति में जो ब्रह्म है, जो परमात्मा ईश्वर तत्व है वे श्याम सुंदर भी राधा रानी के अनुगत हो जाएंगे तो राधा श्याम सुंदर का राधा रानी के अनुगत होना यह श्याम सुंदर की महिमा को कोई मिनिमाइज नहीं कर रहा है रिड्यूस नहीं कर रहा है श्याम का प्रिया के सामने झुक जाना क्योंकि तत्वतः प्रिया कौन है आनंद और चित शक्ति इनके सम्मिलित स्वरूप का एक ग्रॉस जो स्वरूप है जो महास्वरूप है वो महास्वरूप ही स्वरूप ही श्री राधारानी हैं, तो अपने ही किसी स्वरूप के सामने श्री श्याम सुंदर लीला में यदि झुक रहे हैं तो इसे ब्रह्म की ब्रह्मता में ब्रह्म की ईश्वरता में कहीं न्यूनता नहीं आती और श्री श्याम सुंदर जो जगत के लिए उपास्य है जगत जिनमें आसक्त होता है श्याम सुंदर स्वयं आसक्त होकर के अपने ही उस एक तत्व प्रेम उस प्रेम की मूर्तिमान स्वरूपा श्री प्रिया जी में आसक्त हो जाते हैं प्रिया हो जाती है आसरज्य श्याम सुंदर हो जाते हैं आसक्त तो जो जगत के लिए जो आसरज था वह श्री नुकुंज मंदिर में शिव प्रिया के सामने आसक्त होकर के विराजमान होता है सब लोग जिसकी ओर आकर्षित हो रहे थे वह स्वयं शिव प्रिया के प्रति आकर्षित होकर के विराजमान हो जाता है परंतु तो ऐसा होने पर भी भगवान की जो महिमा है उनकी जो अपने उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती क्योंकि अपने ही स्वरूप में यदि कोई अपनी सेवा करे तो उसमें नींद आती है क्या अपने हाथों से अपने सिर को कभी नींद है कभी पैर में दर्द होता है तो अपने हाथ से व्यक्ति पैर को नींद लगता है तो ऐसा मानने पर कोई हाथ की इज्जत कम हो गई क्या अपने पैर हाथ से अपने पैर को छुआ जाए अपने हाथ से अपने पैर के में लगी हुई मिट्टी को धोया जाए गंदगी को धोया जाए स्वच्छ किया जाए अपने पैर की अपने हाथ से सेवा की जाए तो क्या हाथ की कीमत कम हो जाएगी क्या इसी प्रकार यदि अपने ही आनंद रूप अपने ही चिन्मय स्वरूप अपने ही चित्त युक्त आनंद स्वरूप की श्याम सुंदर यदि सेवा करें तो श्याम सुंदर की महिमा कम नहीं होती है बल्कि उनकी महिमा और भी अधिक बढ़ती है तो श्री राधा सदानी उनकी स्थिति यह है कि स्वस्वरूप में जहां श्री श्यामचुंदर अपनी ही आह्लादनीय शक्ति स्वरूपा जिनमें सत तत्व भी विराजमान है मान मैनिफेस्टिंग होने की जो क्षमता है वो भी ज्ञान तत्व भी उनमें विराजमान है और साथ के साथ में वो कहीं कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों की विषय भी बन करके विराजमान है केवल ज्ञान होगा केवल आनंद होगा तो आनंद और ज्ञान ये दो केवल अंतकरण के विषय होंगे वे कर्मेंद्रीय और ज्ञानेन्द्र के विषय नहीं होंगे उनको कर्मेंद्रीय और ज्ञानेन्द्रीय का विषय बनाने पर उनको एक फॉर्म चाहिए तो जो आनंद और सत्तत्व है उसमें एक फॉर्म भी आ गई वो फॉर्म आने पर क्या हुए वो श्री किशोरी जी तो ये एक ऐसा तत्व है जो आनंद तत्व भी है ज्ञान तत्व भी है परंतु तो आनंद ज्ञान एब्रैक्ट है और एब्रेक्ट होने पर वे अंतकरण के द्वारा तो भोग्य हो जाएंगे परंतु तो ज्ञानेंद्रिय आंख ज्ञानेन्द्रीय नाशिका ज्ञानेन्द्रीय कर्ण इनके द्वारा ज्ञानेन्द्रिय त्वचा ज्ञानेन्द्रिय रचना उनके द्वारा आस्वादनी नहीं होंगे तो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा आनंद जो है वो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा यदि प्राप्त हो जाएगा तो वो पूर्ण आनंद होगा इसी तरह से कर्मेंद्र के द्वारा श्री प्रिया जी के चरणों को पलोटा जाए वाणी के द्वारा उनके गुण का गायन किया जाए तो कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा चरणों के द्वारा उनकी परिक्रमा दी जाए कहीं हाथ के द्वारा उनके मंदिर का मंदिर वस्त्र किया जाए तो ऐसा करने पर श्री प्रिया कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियों की भी विषय बनी साथ के साथ में वे अंतकरण की भी विषय बनी केवल अंतकरण की विषय बनने पर आनंद की परिपूर्णता नहीं होगी परंतु जब संधनी शक्ति से युक्त होकर के श्री प्रिया विराजमान हुई तो केवल आनंद मात्र ही नहीं है केवल ज्ञान मात्र भी नहीं है बल्कि वे सन्मात्र भी होकर के विराजमान और सन्मात्र होकर के जब विराजमान हुई तो उनका माधुर्य जितना अधिक आस्वादनी होगा उतना आस्वादनी और कभी दूसरी जगह नहीं होगा ऐसे अपने ही स्वरूप की यदि श्री श्यामचंदर महिमा का गायन करें उनके चरणों में यदि अपने मयूर मुकुट उनके द्वारा उनके चरणों को मार्जन करते हुए विराजमान हो तो श्यामचुंदर की महिमा घट नहीं रही है श्यामचंदर की महिमा बढ़ रही है बोल लाल की जय ये रस की विशेषता हुई कि रस में अपने ही स्वरूप की जब श्री श्याम सुंदर सेवा करते हैं तो उनकी महिमा परिपूर्ण रूप से बढ़ जाती है ऐसी उनकी ही श्रेष्ठता उनकी ही जो उनको ग्लोरीफाई करते हुए उनकी जो महिमा है उस महिमा को ही सामने प्रकट करते हुए श्री आ, ंथकार कह रहे हैं दो सौ तीसवा मा, तीनवा श्लोक थ्री के क्षण महाम श्याम श्याम अभिलपंतिलकिता महा प्रेमा काम रसदा सदा नंदा मूर्ति जय त्रषभानु कुल मणि श्री ब्रषवानु बाबा की कुल की मणि श्री राधे का उनकी जय हो जय हो वृषभानु कहने का तात्पर्य है वृष राशि का जो चंद्रमा सूर्य है वो अत्यंत अत्यंत तेज युक्त होता है जून के महीने का तो जैसे वृष राशि का जो सूर्य है उसके सामने सब फीके पड़ जाते हैं उसके तेज के आगे ऐसे ही उनकी पुत्री हैं भ्रष्मानु की पुत्री हैं अतः इनके सामने सबका प्रेम फीका पड़ जाता है चाहे लक्ष्मी हो चाहे रुक्मणी हो चाहे अन्य कोई श्री सीता आदि कोई भी हो उनका प्रेम इनके प्रेम के आगे कहीं फीका पड़ जाएगा तो भ्रुष्भानु कुलमणि श्री भ्रुष्भानु उनकी श्री राधिका कुलमणि होकर के विराजमान है उनके कुल की मणि माने सर्वश्रेष्ठ आभूषण होकर के तेज का सार होकर के श्री राधिका विराजमान है जयति माने वे सर्वोर्ध रूप में विराजमान है वे श्री राधिका श्री कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति होकर के विराजमान और जब विभाव सामग्री श्री कृष्ण का नाम सुनती हैं कभी कृष्ण का नाम सुनती हैं कभी कृष्ण का दर्शन करती हैं कवि कृष्ण से संबंधित किसी माला किसी मयूर मुकुट किसी पुष्प इनको प्राप्त करती हैं, तो उनमें अनेक अनेक प्रतिक्रियाएं पैदा हो जाती हैं जो प्रतिक्रियाएं हैं उन प्रतिक्रियाएं का नाम ही है अनुभव, उन अनुभवों का वर्णन करें। प्रेम के रिएक्शन के रूप में जो चेष्टाएं श्री प्रिया में उत्पन्न होती हैं कार्य रूप में प्रेम के कार्य रूप में उनका नाम ही है अनुभाव उस अनुभाव को प्राप्त करते हुए यहां पर वर्णन करते हैं कि क्षण कुर कभी श्याम सुंदर का ध्यान मात्र में प्यारे का दर्शन करके श्री राधिका का शीत कार ग्रहण करने लगती हैं अर्थात आनंद का आस्वर प्राप्त करते हुए ओहो ऐसे आतकार जो है शीतकार तो को प्राप्त करने लगती है तो शाम सुंदर के माधुर्य रूप से शीतकार से प्रकट हो जाता है तो क्षण शीत कुरती तो आनंद में कभी शीतकार करती है और मत महा बेपुमती एक क्षण में ही कभी शिव प्यारे का दर्शन करके जिनके श्री अंग में कंप उत्पन्न हो जाता है ट्रम्बलिंग जो कंप है वो कंप जिनके श्री अंग में उत्पन्न हो जाता है महा बेपुत बेपुतमन कांपना और क्षाम श्याम श्याम अभिलपन लपनती और हे श्याम हे श्याम ऐसा कहकर के कभी वे अभिलपन लपनती कभी अभिलाप करने लग जाती हैं, कभी पुकारने लग जाती हैं और कभी पुलकिता और कभी अपूर्व से उनमें रोमांच उत्पन्न हो, हो जाते हैं क्या रोमांच जो है वो रोमांच उनमें अपूर्व से प्रकट हो जाते हैं तो अभिलपन्ति पुलकिता कभी पुलकित हो जाती हैं, तो क्षण श्यामे त्यम श्यामेती अमुम अभिलपन्ती मनुष्य शाम सुंदर का नाम लेकर के शाम शाम ऐसा करने लगती हैं और कभी कभी रोमांचित होकर के विराजमान हो जाती हैं। महा कापे, रसदा, वे महा है महाप्रेम स्वरूपा है महाप्रेम स्वरूप तात्पर्य है ऐसा प्रेम जिसमें अपने आप को प्रकट करने की शक्ति भी हो और प्रकट करने की शक्ति होकर केवल के अंतकरण के द्वारा ही वह ग्राह्य नहीं हो बल्कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा भी ग्राह्य हो तीन प्रकार की इंद्रियां हैं एक है अंतकरण दूसरी है ज्ञानेंद्रिय नॉलेज तीसरी है कर्मेंद्रिय हाथ के एक्शन्स इंद्रियों की जो एक्शंस हैं तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण तीनों की विषय बनकर के वह विराजमान है इसलिए और वो भी इनका भी महासमुद्र होकर श्री राधे विराजमान है ऐसी महासमुद रूप श्री राधा महाप्रेमा का प्रमद मदलो दाम रसदा वे महाप्रेमा होकर के समुद्र रूप होकर के वे श्री राधे विराजमान है प्रमद मदलो दाम रसदा वे प्रमम प्रमद मान मतवाले होकर के स्वयं श्री राधे कहीं एंटॉक्सिकेशन जो मध है उसके मध के नशे में मतवाली होकर के वे विराजमान हैं और मदन का जो दाम रस है उस मदन के काम के उद्दाम रस उनसे युक्त होकर के विराजमान हैं सदा सदानंदा मूर्ति वे सत आनंदा मूर्ति साक्षात ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के विषय बनकर के मूर्ति स्वरूप धारण करके फॉर्म धारण करके भी विराजमान है और आनंद स्वरूप होकर के भी विराजमान ऐसा आनंद स्वरूप जो घनीभूत होकर मूर्ति हो। के मूर्तिमान सामने विराजमान हो केवल फीलिंग मात्र में नहीं है बल्कि जिसको कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छुआ भी जा सके ऐसी सब आनंदा सतस्वरूप होकर के भी मन एक फॉर्म धारण करके भी वे विराजमान हैं सत आनंदा मूर्ति ही वे मूर्तिमान होकर के विराजमान हैं जयत विष्वानो कुलमणि तो एक दार्शनिक जो सिद्धांत है कि आनंद घन मूर्ति उस आनंद घन मूर्ति स्वरूपता का श्राधाणी का वर्णन किया गया आनंद बिल्कुल एक्स्ट्रेक्ट है और वो आनंद बिखरा हुआ है माने गो में भी आनंद है और पंखा चल रहा है उसकी हवा में भी आनंद है एकदम बिखरा हुआ आनंद है वो वो आनंद परंतु आनंद घन माने कहीं घनीभूत हो जाए कॉन्सेंट्रेट हो जाए वो तो वो आनंद कौन होगा ब्रम बिखरा हुआ जो आनंद है वही कहीं घनीभूत हो जाए तो उस घनीभूत आनंद को कहेंगे ब्रह्म परंतु तो ब्रह्म की मूर्ति नहीं है ब्रह्म को छुआ नहीं जा सकता है वह अंतकरण के द्वारा तो अंगूत में आएगा परंतु तो ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा वो स्पर्श नहीं होगा तो यदि वही ब्रह्म कहीं एक फॉर्म धारण करके भी आ जाए तो वह आनंद घन मूर्ति भी बन जाए तो आनंद अलग चीज है आनंद का ही कहीं समेकित कॉन्सोलिटेट और अधिक घनीभूत होकर के कौन है ना कन्वेंस और जो स्वरूप है वो हुआ घन कॉन्सेंट्रेट और उस कॉन्सेंट्रेट जो स्वरूप है उस वो भी कहीं मूर्ति धारण करके विराजमान हो जाए उसकी भी मूर्ति आ जाए तो मूर्ति कौन है मूर्तिम श्याम सुंदर और वो श्याम सुंदर का ही एक स्वरूप एक छाया श्री राधारणी है जो जिन के चरणों में श्याम सुंदर भी झुक रहे हैं तो वो जो दार्शनिक एक कॉन्सेप्ट है उस दार्शनिक कॉन्सेप्ट को ही बड़े मधुर ढंग से यहां पर प्रस्तुत किया गया के श्री राधिका आनंद घन मूर्ति श्री श्याम सुंदर के आनंद की मूर्तिमान स्वरूप होकर के सामने विराजमान है तो क्षण सीत कुरती जय हो श्री की वे श्री राधिका जब श्री श्याम सुंदर का कहीं दर्शन करती हैं तो श्याम सुंदर का दर्शन करके एक क्षण के लिए कभी मनी मन में उस रूप का दर्शन करते हुए शीत कुरवंती कार ग्रहण करती हुई विराजमान होती हैं उसके आनंद का मिलन के आनंद का अनुभव करती हैं कभी मिलन के आनंद का अनुभव करती हैं और क्षणम महा और कभी एक क्षण के लिए महा होकर के वे का लग जाती है बेपुथम कंप उनमें उदय हो जाता है और क्षण श्याम श्यामे अमुम अभिलपनती हे श्याम हे श्याम कहा हो ये प्रेम विलास में ये प्रेम वैचित्र्य में मिलन की स्थिति में भी विरह का अनुभव करते हुए हे श्याम तुम कहाँ हो हे श्याम कहा हो इस तरह से वे अभिलपनती वे आलाप करने लगती हैं। और पुलकिता, जब श्याम सुंदर उनके सामने और निकट आ जाते हैं तो क्षण पुलकिता। एकदम रोमांचित हो जाती है ऐसे ही महाप्रेम श्री राधे का महाप्रेमयी मूर्ति होकर के विराजमान आनंद आनंद में अपने आप को प्रकट करने की शक्ति चित शक्ति वो भी आई मैनिफेस्ट करने की शक्ति भी आई और मैनिफेस्ट करने की शक्ति आने के साथ साथ ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के भी वे सब्जेक्ट बनकर के विराजमान ऑब्जेक्ट बनकर के विराजमान हो जाएंगे तो कर्मेंद्र और भी उनको छू सकेंगे तो मूर्तिमान आनंद घन मूर्ति होकर के वे जब विराजमान हुए तो महाप्रेमा ऐसे आनंद के समुद्र होकर के वे विराजमान उस समुद्र का ही एक अंश श्री गुरुदेव के माध्यम से श्री राज का प्रेम का ही एक बहुत छोटा सा चीटा श्री गुरुदेव के माध्यम से बीज रूप में दीक्षा की विधि से जीव के हृदय में बोया गया और जब उस साधक ने श्रवण कीर्तन स्मरण नर्मदा भक्ति की अर्थात खाद पानी देकर के उस बीज को सींचा तो बीज को सींचने पर फिर वो जो बीज है वही कहीं वृक्ष के रूप में परिणत हुआ और वृक्ष के रूप में जब परिणत हुआ तो वही लता श्री कृष्ण चरणारविंद को लपेटती हुई विराजमान हुई और वह कृष्ण की सेवा करने में उस भक्त को परम परम आनंद की प्राप्ति होगी तो महाप्रेमा होकर के शिवराध का विराजमान है माने समुद्र होकर के विराजमान है जिनका एक छीका किसी शिष्य में आएगा किसी भक्त में उनकी कृपा से आएगा प्रमद मदनोदाम रसदा वे स्वयं प्रेम में मतवाली होकर के एंटॉक्सिकेटेड होकर के वे विराजमान है प्रमद मध में वे उद्दाम मद में स्वयं विराजमान हैं और रसदा उनका ये जो स्वरूप है प्रेममय स्वरूप या प्रेमय स्वरूप जितनी भी सखीगण शिव वृंदावन की रज रज में कर्ण कर्ण में अपूर्व रस को प्रदान करने वाला है सदा सदानंदा वे आनंद स्वरूप हैं परंतु तो आनंद स्वरूप भी सत है माने फॉर्म धारण करके भी विराजमान हैं तो सच्चित आनंद तो सत्य और आनंद इन दोनों का तो आनंद में चित्तो मिलाई हुआ था आनंद और चित्तो पहले ही मिले हुए थे वो तो सत्य होकर के भी विराजमान है एक फॉर्म धारण करके भी विराजमान है ऐसी मूर्तिमती सचिप आनंद स्वरूप आशीर्वादिका विराजमान है जैत ब्रष्वानो कुलमणि वे ब्रषवान की कुलमणि होकर के लीला में विराजमान और जैसे ब्रषिदे वृष राशि का सूर्य उसके तेज के आगे सारा तेज फीका पड़ जाता है ऐसे श्री राधिका के तेज के आगे जितने भी तेज हैं वे सब फीके होकर के विराजमान हैं ऐसी श्री राधा रानी जयती उन राधा की जय जयती माने सर्वोध में श्री राधिका विराजमान है तो यहां शोभा अलंकार में श्री श्याम सुंदर का पहले हृदय में ध्यान कर रही है हृदय में ध्यान करते हुए ही कहीं शीतकार करने लगती हैं। जब शीतकार करती हैं इतने में ही श्याम सुंदर कहीं अंतर्धान हो जाते हैं जैसे वे श्याम सुंदर कहीं छिपे अंतर्धान हुए अंतर्धान होते हुए ही महा बेपुमती वे का लग गई इतने में ही कांपते हुए हे श्याम हे श्याम कह करके पुकारने लग गई उनकी पुकार को सुनकर के श्याम सुंदर जल्दी से जो छिपे हुए थे वे उनके सामने उपस्थित हो गए और जैसे ही उपस्थित हुए वैसे महापुल उनमें रोमांच उत्पन्न हो गए। और रोमांच उत्पन्न होने पर महाप्रेम में प्यारे को प्राप्त करके प्रेम में उन्मत्त पागल सी होकर के मतवानी होकर के वे विराजमान हुई महा उन्मत्त होकर के मदन उद्दान रसदा मदन के उद्दाम रस में भी विराजमान हुई और उनका जो श्याम सुंदर से मिलन है उस मिलन का दर्शन करके जितनी भी सखी रण हैं और बृंदा का कण कण वह अपूर्व रस से डूब गया ऐसी सदानंदा आनंद ज्ञान वही सतम मूर्तिमान होकर के जहां विराजमान है तो सचित आनंद इन तीनों का विश्वमान स्वरूप होकर के प्राप्य स्वरूप केवल अंतकरण के द्वारा नहीं बल्कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के द्वारा भी प्राप्य स्वरूप होकर के जो विराजमान हैं बे भ्रष्वान विश्वानों कुलमणि वे विश्वान के कुलमणि उनकी जय हो जय हो ये रसिकों की एक अद्भुत पद्धति है कि वे जब उस रस का विचार करते हैं तो स तत्व का विचार करते हुए सदा अपने मन में और श्रोता के मन में यह स्थापन करना चाहते हैं कि सावधान ये जो तत्व का तुम विचार कर रहे हो यह कोई सामान्य नायक नायिका नहीं यह परतत्व है तो उस परतत्व के भाव को कहीं प्रकट करने के लिए जब तात्विक चिंतन के साथ में रस का परिवेषण करते हैं दोनों चीज को मिलाकर के जब रस का परिवेषण करते हैं तो उस रस के पर्यवेषण में दार्शनिक जो सिद्धांत हैं उनको बड़े मधुर ढंग से चाशनी में लपेट करके दार्शनिक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं केवल दार्शनिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाएगा तो कठिन हो जाएगा और उसको यदि शुगर कोटेड करके उस कठिन वस्तु को ही यदि प्रस्तुत किया जाए तो वो परम परम सुस्वाद हो जाएगी चरवण करने योग्य होगी हो और चरवण करने में दर्शन का भी प्राप्ति भी प्राप्ति होगी फिलॉसफी की भी और साथ के साथ में माधुरी की भी प्राप्ति होगी तो रस चरवण की स्थिति यही है कि गन्ने की यदि कोई गंदेरी को लेकर के अजीब से चाटे तो क्या स्वाद आएगा क्या गनेरी को दांत के नीचे रख करके दवाना पड़ेगा जब कुचला जाएगा चबाया जाएगा तब उसका रस आएगा तो केवल चाटने से नहीं होगा इसलिए दार्शनिक जो सिद्धांत है उस दार्शनिक सिद्धांत को रस के साथ में और कहीं बुद्धि का भी प्रयोग करके चरवण करते हुए तब रस की प्राप्ति होती है और तब ये पता लगता है कि ये जो रस है ये जो श्री किशोरी जी के श्री मदन मोहन के किशोरी के जो स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है ये किसी नायक नायिका का स्वरूप नहीं है यह परतत्व का स्वरूप उस परतत्व के स्वरूप को स्थापित करने के लिए ये दार्शनिक जो सिद्धांत हैं, उन दार्शनिक सिद्धांतों को ही कहीं रस के साथ में लपेट करके फिर उसको प्रस्तुत किया गया और ये सर्वदा सावधानी रखी गई कि इसका आस्वादन करते समय यह कोई कामनी का स्वरूप नहीं है बल्कि यह परत का स्वरूप है तो महाप्रेमा विषि राधिका है सदानंदा मूर्ति हैं, सत और आनंद और ज्ञान यही मूर्तिमान होकर के विराजमान हैं, वे लीला में बशवानु की पुत्री होकर के विराजमान हैं। और श्याम सुंदर का दर्शन करके उनमें इस तरह से प्रतिक्रियाओं के रूप में जो विभिन्न किलकिंचित भाव, हैं, वो भाव है वो किल भाव उनमें उदय हो रहे हैं किलकिंचित भाव का तात्पर्य है कि जहां पर क्रोध भी है जहां पर उत्कंठा भी है जहां प्रेम भी है सारे भाव मिलकर के जहां एक साथ विराजमान है उसका नाम किलकिंचित भाव है और वो किल भाव ही में परिपूर्ण रूप से विराजमान है गर्वार्घ लाश रुदित स्मित असूया भयम क्रोधा संकरीकरण हर्षा उच्चते किल कि गर्भ भी है अभिलाषा भी है फिर रोहित ब्रह भी है रोना भी है फिर असुया ईर्षा भी है फिर भाई भी है क्रोध भी है सारे भाव एक साथ मिल गए मूल था दही उस दही में आम भी निचोड़ दिया गया फिर आम के साथ में उसमें मिश्री भी डाल दी गई मिश्री के साथ में उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची भी डाल दी गई फिर उसके साथ में उसमें थोड़ी सी कर्पूर और सुगंध भी डाल दी गई इन सब भावों को मिलकर के एक नया रस पैदा हुआ जिसमें खट्टापन भी है जिसमें मीठापन भी है जिसमें सुगंध भी है जिसमें और और कई जो रस हैं वो मिल रहे हैं। तो कई रसों को मिलने के कारण जो एक अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ माने गर्भ अभिलाषा रुदन स्मित असूया भय क्रोध इन सब का संकरीकरण जैसे अपूर्व पानक रस में पना में सारे रस मिल जाते हैं तो उनका जो भाव है ऐसे ही शिकोर में जो किलकिंचित भाव है वो किलकिंचित भाव विशेष रूप से प्रकट है और यहां किलकिंचित भाव को ही प्रकट किया गया परंतु जैसे रसाला में मुख्य वस्तु क्या है दही इसी प्रकार किलकिंचित भाव में मुख्य वस्तु क्या है हर्ष वेश जो है वो हर्ष है। बाद बाकी के जितने भी रस हैं वे रस उसमें मिले हुए हैं परंतु तो उसका जो बेस है वो बेस हर्ष है आनंद है तो श्री प्रिया जी का दर्शन करके मुख्य रूप से श्री श्याम सुंदर का भावना में दर्शन करके और भावना में साक्षात्कार करते हुए भी श्री प्रिया में हर्ष जो है वो मुख्य है उसमें कभी क्रोध का भाव आ रहा है कभी ईर्ष्या का भाव आ रहा है कभी मुस्कान का भाव आ रहा है कभी ईर्षा का भाव आ रहा है सारे भाव मिल रहे हैं है, और एक नया ही रस प्रदान कर रही है उसे नए किलकिचित भाव को यहां पर प्रस्तुत किया गया किलकि भाव का प्रयोग करते हुए भी ये दिखाया गया दार्शनिक दृष्टि से कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है कोई सुंदरी मात्र नहीं है माइक नहीं है बल्कि ये शाम सुंदर से अभिन्न है और शाम सुंदर से अभिन्न होकर के आनंद और वही सच से युक्त होकर के मूर्तमान बन करके कहीं सामने आ रहा है जिसको सखीगढ़ कहीं विशेष रूप से अनुभव भी कर सकती हैं वह उनका ज्ञान भी प्राप्त कर सकती हैं और उनका कर्मेंद्रियों के द्वारा सेवा भी कर सकती हैं तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और अंतकरण तीनों के द्वारा भोग्य ऐसा कोई आनंद में जो स्वरूप है वो आनंद में स्वरूप महाप्रेमा स्वरूप वही मूर्तिमान होकर के विराजमान है बोलो श्री की जय किंचित भाव का स्वभावोक्ति का बहुत सुंदर वर्णन साथ के साथ में दार्शनिक जो सिद्धांत है उसका भी सुंदर निरूपण किया गया और महाप्रमद मन में उदाम होकर के विराजमान है रस में पूरी तरह डूबी हुई है जहां कोई दूसरी वस्तु तो नहीं है तो ऐसी एंटोक्सिकेटेड जो स्थिति है रस में नशे में डूबी हुई जो स्थिति है उस नशे में डूबी हुई मदमत्तता की स्थिति प्रेममत्तता की स्थिति शिप्रिया में विराजमान है यशा प्रेम घना पद भर स्ना पिता स्वांता नाम सरसा भक्ति गोकुल भूप नंदन मनश्चोरी किशोरीस कदा दास्यम दास्यते सर्व परम क्या बात अनुप्रास और जैसे शब्द को तो सेवा करने के लिए पीछे पीछे सामने सामने हाथ जोड़ करके उपस्थित रहते हैं कि हमको सेवा मिल जाए भाषा के ऊपर इतना सुंदर अधिकार और उसकी छटा अद्भुत रूप से विराजमान है से आप प्रेम घना करते सावधान ये कोई सामान्य नारी नहीं है श्री किशोरी जो वे कौन हैं प्रेम करते। प्रेम ही घनीभूत होकर के मूर्तिमान होकर के विराजमान हुआ बिखरा हुआ प्रेम नहीं बिखरा प्रेम हुआ प्रेम कहीं एक जगह घनीभूत हुआ कॉन्सेंट्रेट हुआ और कॉन्सेंट्रेट होकर के वही कहीं मूर्तमान स्वरूप धारण करके भी विराजमान हुआ तो यह से आप प्रेम घनाकृति प्रेम घन भी आकृति धारण करके विराजमान हुआ आनंद घन मूर्ति प्रेम घनाकृति माने सीधा से असमर्थ हुआ आनंद वो घन फिर मूर्ति ये तीन स्टेजेस बिखरा हुआ आनंद था वो कहीं घनीभूत हुआ घनीभूत होकर के मूर्चमान होकर के भी सामने आ गया मूर्चमान होकर के सामने आया तो कर्मेंद्रियों और ज्ञानियों तो का भी विषय बना केवल प्रेम घनीभूत हुआ तो केवल अनुभूति का विषय बनेगा अंतकरण का विषय बनेगा अब कर्मेंद्र ज्ञानियों की सेवा का सेव्य बन करके भी वह विराजमान हुआ तो यश आप घना करते प्रेम घना कृत्य बोले श्री राधा रानी मेरी स्वामी वे प्रेम घनाकृति हैं घनीभूत प्रेम ही होकर के सामने विराजमान है वह सचित आनंद उनकी विशेषता नहीं है बल्कि उनका स्वरूप ही है वो सच्चेत आनंद कहीं बाहर से नहीं है कि किसी ने कोई रॉप पहन ली कोई ड्रेस पहन ली उसके कारण उनकी सुंदरता हुई वो उनका स्वरूप ही है। ये कहने का चाहता पद नख ज्योत्ना भरस ना पिता स्वांता नाम उन श्री के चरण की नख की ज्योत्ना एक सुंदर सौवर के रूप में विराजमान है किसी वर्षा के रूप में विराजमान है फुआरे के रूप में विराजमान है और उस में स्नापिता उस झरना में स्नान करके जो दासी विराजमान है ये जो दासी विराजमान है जो पदनक्की नक्की जो से स्नापित होकर के स्वांता नाम जिसका हृदय डूब गया है समुदत काप सरसा भक्ति चमत्कारिणी ऐसी श्री किशोरी जी की अपूर्व महिमा उनकी प्रीति का दर्शन करके भक्ति के हृदय में कोई सरस चमत्कारिणी भक्ति उत्पन्न होती है रसार चमत्कार रस का सारे चमत्कार श्री प्रिया जी का दर्शन करके भक्ति के हृदय में कोई अपूर्व चमत्कारिणी भक्ति उत्पन्न हुई चमत्कार उत्पन्न हुई अर्थात ऐसी स्वामी है तो मैं इनकी सेवा करूं इनकी सेवा करने में ही ये सेवा ही परम परम फल है ये भाव उसके हृदय में धीरे धीरे एक और पहले महत्व ज्ञान हुआ फिर महत्व ज्ञान होने के बाद में कहीं उनसे जुड़े जुड़ने के बाद में महत्व ज्ञान समाप्त हो गया और फिर उनके साथ में जो व्यक्तिगत संबंध है वह लौकिक सदभाव जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है वह डेवलप हो गई शुरू शुरू में महिमा महिमा के द्वारा एक आकर्षण हुआ आकर्षण होकर के शुरू शुरू में जुड़े जुड़ने के बाद में महिमा एक तरह धरी रह गई महिमा की पोटली बात करके ऊंची रख दी हाथ जोड़ दिए अब श्री के साथ में जो व्यक्तिगत संबंध है उस व्यक्तिगत दास्य स्वामनी उनके संबंध को धारण करके ये दासी विराजमान हुई तो श्री राधिका के पद न्योत्ना के झरने में स्नान करके स्वांता जिनका हृदय रसिक हो गया है ऐसे उन भक्तों के हृदय में समदेत का भक्ति चमत्कारिणी एक चमत्कारिणी भक्ति उत्पन्न होती है चमत्कारिणी का तात्पर्य है कि विशेष रूप से वैयक्तिक जो संबंध है डोमेस्टिक जो मैन टू मैन रिलेशनशिप है वो जो संबंध है वो संबंध कहीं विशेष रूप से व्यक्ति से व्यक्ति का जो संबंध है वो संबंध कहीं अधिक चमत्कार पूर्ण होकर के विराजमान हुआ तो श्री राधिका के नखचंद्र की छटा से स्नान करके उनकी प्रीति को देख करके उनके ऐश्वर्य की पोटली को तो सिर से लगा करके ऊंचा पथरा दिया हाथ जोड़ दिए और अब उनके माधुर्य का आस्वादन करते हुए भक्ति चमत्कार कोई भक्ति करते हुए वो चमत्कारी भक्ति करते हुए साधक विराजमान हुआ परंतु तो इस व्यक्ति के संबंध में भी कहीं जो चिन्मयता है वो कहीं विराजमान है वो जो संबंध है वो कहीं भी वो ट्रांसडेंटली है तो उनकी ट्रांसडेंटलिटी उसको कहीं विचार करते हुए कहने व्यक्ति का संबंध है परंतु का संबंध होने पर भी उसमें कहीं लौकिकता नहीं है प्राकृतता नहीं है इसलिए वो चमत्कारणी अपूर्व चमत्कारणी होकर के वो विराजमान है सामे गोकुल धूप नंदन मनस्ोरी ऐसी किशोर जी के श्री चरणारिंद में भक्ति के हृदय में स्वांता नाम माने भक्ति के हृदय में काप सरसा भक्ति कोई अद्भुत भक्ति होती है भक्ति माने मैं प्रिया जी की सेवा करूं ये अनुकूल कृष्णान शीलन ये अनुशीलन उसी का नाम भक्ति है अनुशीलन भक्ति माने इंद्री और मन के अंतकरण की इंद्रिय बाह्य इंद्री कर्म इंद्री ज्ञान अंतकरण माने अंत, अंतकरण और ज्ञानेंद्रिय इन तीनों की जो चेष्टाएं हैं वो तीनों की चेष्टाएं कहलाएंगे अनुशीलन ऐसी अनुशीलन भक्ति उत्पन्न होती है जो परम परम सरस है और चमत्कार है रस का सार चमत्कार है माने नित्य नूतनता को प्रदान करने वाली है ऐसे सामे गोकुल धूप नंदन ऐसी श्री जो उनके प्रति मेरे हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई अब वे श्री राधिका कैसी हैं कि गोकुल भूप नंदन ब्रज के जो राजा हैं गोकुल के जो राजा हैं श्री नंदराय जी गोकुल भूप श्री नंदराय उनके नंदन उनके ब्रजराज कुमार नंदराय कुमार उनके चित्त को भी चुरा लेने वाली वे राधिका तो साबे गोकुल भूप नंदन मनस्ोरी श्री ब्रजराय उनके कुमार श्री कृष्ण उनके भी मन को चुराने वाली ये श्री किशोरी जी हैं हाय हाय जगत की स्वामी हो गई इतनी महिमा का गायन किया और फिर चोरी कर ली परंतु इनमें चोरी में भी महिमा ये है कि किसी सामान्य व्यक्ति की चोरी नहीं कर रही हैं जो इतना बड़ा है गोकुल भूप उनका नंदन होकर के विराजमान उसके भी मन को चोराने वाली होकर के इतनी गोपनीय जो वस्तु है इतनी मूल्यवान मन सबसे ज्यादा मूल्यवान है उसकी भी चोरी करने वाली होकर के विराजमान है ऐसे कृष्णचित्त चोरनी होकर के विराजमान जो नंदनीय है वही ही प्रशंसनीय बन जाए ये इस प्रेम की अद्भुत रीति कुछ ऐसी है कि जो विभु है वो सीमित बनकर के राधारानी की सेवा करने लग जाए जो ईश्वर है वह दास बन जाए तो जो पूर्ण है आत्मा राम पूर्ण काम है वही सकाम बनकर के विराजमान हो जाए तो ये प्रेम रूपी नृत्य ऐसा है कि वह आत्माराम पूर्ण काम ईश्वर को भी सकाम अभिलाषा युक्त और शासक बना देता है प्रेम रूप राज्य की विशेषता है तो उन श्री श्याम सुंदर के चित्त को चरण कर चुराने वाली किशोरी जो सदा सदा खिली हुई रहती है किमशीरियतें जिनमें कहीं भी मुरझाट है ही नहीं कहीं मुरझा रही नहीं है अंग रोम रोम जिनका खिला हुआ होकर के विराजमान किशोरी सदा दास्यम को अपने दास को प्रदान करेंगी सर्व सुरसाम यतद परम वे ये दास्य कैसा है सर्वेदाम रहस्यम संपूर्ण बेदों का शुरु भाग वेदों का शुरु भाग कौन है उपनिषद वेदों का शुरू भाग हुआ उपनिषद उसी को वेदांत कहा गया वेद का अंतिम का अंतिम अंश कहा गया माने संहिता संहिता के बाद में ब्राह्मण ब्राह्मण के बाद में आरण्यक और आरण्यक के बाद में उपनिषद तो उपनिषदों को कहा गया वेदांत वेदांत नाम उपनिषद परमाणम वेदांत में यही कहा गया कि वेदांत किसको कहेंगे जहां पर उपनिषद ही प्रमाण है वेद के वचन ही जहां प्रमाण है अब उन उपनिषदों का परम परम प्रतिपाद्य कौन है उपनिषदों का प्रतिपाद्य होगा ब्रह्म उपनिषद ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्म का भी सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा होगा सर्वोत्तम स्वरूप होगा भगवान भगवान का भी सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा होगा जहां पर नाकृत लीला में माधुर्य का पूर्ण प्रकाशन है वो भगवान का सर्वोत्तम स्वरूप हुआ तो सर्व रहस्यम का भाग जो उपनिषद उन उपनिषदों के भी रहस्य रूप में अर्थात जो परतत्व ब्रह्म है उस ब्रह्म के भी रहस्य रूप में माधुर्य होगा भगवत माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजय कैल परचार हा सुख व्यादन स्थान स्थान भागवत वर्णी आचे जनाईते भक्त जब इसलिए वो माधुर्य का भी सात श्री राधानी है उन श्री राधारणी को जो कि वेद के, के शुरु भाग उपनिषद उनके भी रहस्य की भी रहस्य होकर के विराजमान है परम रहस्य होकर के विराजमान है ऐसी श्री राधी क्या मुझे उस अपने दासी को प्रदान करेंगी इस दासी से बढ़कर के और कोई दूसरा रहस्य नहीं हो सकता है वेद का भी अंतिम प्रतिपाद्य यदि कोई होगा तो वो श्री राधिका दासी ही होगा ये निर्णय किया कि वेद के, के प्रतिपाद्य में भी अंतिम जो वस्तु होगी वो क्या होगी राधिका दास वेद प्रतिपादन करते हुए ब्रह्म का वर्णन करेंगे ब्रह्म का मधुरतम जो स्वरूप होगा वो भगवान होगा भगवान के भी छह ऐश्वर्यों में श्री नामक जो ऐश्वर्य है वो सर्वोत्तम होगा तो श्री नामक ऐश्वर्य श्री राधायणी उनके दासी को प्राप्त करना यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा तो अंतिम पुरुषार्थ क्या होगा श्री राधिका दासिक रूपी प्रेम कृष्ण प्रेम नहीं राधिका दासी रूपी प्रेम इसको प्राप्त किया जाए और वो राधिका दासी रूपी जो प्रेम है वह कृष्ण प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप है परम स्वरूप है साधक का निज अभिमान होना चाहिए मैं राधा दासी हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए प्रिया लाल दोनों के सिद्ध तो श्री राधिका तत्व को धन्य धन्य कृपा करके ये आष्ट ये रसिकन ये आचार्यजन कृपा करके परम सिद्धांत की ओर सिद्धांत के धरातल के ऊपर फिर श्री राधा प्रेम का निरूपण कर रहे हैं क्योंकि सिद्धांत बोलिया मन नौकर आलस सिद्धांत कहे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस सिद्धांत कहने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए सिद्धांत को छोड़ा तो वो विलास बन जाएगा इसे सिद्धांत को पकड़ करके रखना है और फिर रस की बात करनी है तो सिद्धांत के आधार पर दर्शन के आधार पर फिर ये रस का निरूपण कर रहे हैं दर्शन का तात्पर्य है कि उन्होंने स्वयं में अनुभव किया दर्शन और फिलोसफी दो अलग अलग वस्तु हैं दर्शन का मतलब है साक्षात जिस वस्तु का अनुभव किया है दर्शन किया है और उसके आनंद को कहीं अभिव्यक्त करना प्रकट करना जो अपना अनुभव है अनुभव को कहीं प्रत्यक्ष अनुभव को कहीं प्रकट करना तो दर्शन सर्वदा अनुभूति मूलक होता है जबकि फिलोसफी फिलोस और सोफिया इन दो शब्दों को मिलकर के बना है फिलोस का तात्पर्य है कहीं शब्द और सोफिया का तात्पर्य है कहीं संदेह पूर्वक कोई बात को कहना शब्दों के माध्यम से किसी विचार को जो पूरी तरह से निर्णित नहीं है ऐसे विचार को प्रस्तुत करना वो तो फिलोस है परंतु तो उसमें अनुवाकांक्ष नहीं है परंतु तो भारतीय जो दर्शन है उसमें ने उस परतत्व के सर्वोत्तम स्वरूप श्री कृष्ण माधुर्य उस माधुर्य के भी आश्रय रूप श्री राधारणी और उन राधारणी का दर्शन किया और उस दर्शन को क्योंकि राधा राधारानी के प्रेम को कोई दूसरा प्राप्त कर नहीं सकता है तो जिस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते उसकी बात मत करो जो चीज तुमको मिलेगी नहीं उसकी बात क्यों करते हो बोले नहीं नहीं वो मिल जाएगी मिलेगी कब बोले यदि श्री राधिका का दासी प्राप्त कर लिया तो श्री राधिका को जो आनंद की प्राप्ति है वह आनंद की प्राप्ति भी मैं राधिका की दासी हूं इस भाव को ग्रहण करते हुए श्री राधिका के हृदय के साथ में अपने चित्त को मिला दिया तब श्री राधिका को श्याम सुंदर का आस्वादन करते हुए जो आनंद की प्राप्ति हो रही है वो आनंद की प्राप्ति दासी को भी हो जाए इसे सर्वोत्तम आनंद को प्राप्त करने के लिए श्री राधिका दास इनको स्वीकार किया जाए बिना राधिका दास स्वीकार किए हुए रस के सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता इस नुकुंज मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता अब एक बात और प्रसंगान साथ कि भाई अभी हम में अधिकार नहीं है उस नुकुंज मंदिर के उस लीला के श्रवण करने का तो क्या हमको सुनना चाहिए कि नहीं बोल नहीं अवश्य सुनना चाहिए क्योंकि सुनने से नोव उत्पन्न होगा और लोव उत्पन्न होने पर अधिकार की प्राप्ति होगी इसलिए केवल ये कहकर के डर करके और ये तो हमारे बस की बात नहीं है हमारा अधिकार नहीं है ये कहकर के उससे अलग हट जाएंगे तो नहीं परंतु तो एक शर्त है कि यदि हमारे हृदय में लोभ है और ये इच्छा है कि मैं राधा रानी की सेवा करूं तब तो सुनना चाहिए और यदि सेवा करने की इच्छा नहीं है सेवा करने का लोभ नहीं है तो फिर इस निकुंज रस को नहीं सुनाएगा अधिकार भले नहीं है परंतु यदि किसी में ये लोभ है कि मैं श्री किशोरी की सेवा करूं तो उसको इसको सुनने का अधिकार प्राप्त हो गया उसे इसे सुनना चाहिए परंतु यदि राधे का दासी बनूं इसका लोभ ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस रस को नहीं नहीं सुनना चाहिए तो अनधिक चित्त शुद्ध न होने पर भी यदि कहीं लोभ है तो इन रसों को सुना जाएगा सुनने से लोग उत्पन्न हो जाएगा और लोग उत्पन्न होकर के उसके लिए प्रयास उत्पन्न हो जाएगा परंतु यदि प्रारंभ में कहीं उत्सुकता ही नहीं है क्यूरिसिटी ही नहीं है कि मैं श्री राधिका दास दासी बनूं और ये परम कोई सुखपूर्ण वस्तु है दुर्लभ वस्तु है इसको मैं प्राप्त करूं उसके लिए यदि किसी के हृदय में अभिलाषा ही नहीं है तो अभिलाषा विन व्यक्ति को इसको नहीं सुनना चाहिए परंतु यदि अभिलाषा है कि राधिका दासी मिले तो अवश्य सुनना चाहिए भले अधिकार संपत्ति आई है या नहीं आई है सुनने से अधिकार संपत्ति फिर धीरे धीरे आने लगेगी इसलिए अष्टयाम सेवाज सुख अहल महल की बात कछु अलभ ही न रहे साधे सो साक्षात तो भने अधिकार नहीं है परंतु अष्टिया सेवा सुख एह महल की बात मान श्रीअंग की बात श्रीअंग की शोभा का वर्णन ये भी साधे सो साक्षात इसका भी प्रयास करना चाहिए उसको सुनना चाहिए क्योंकि जो सुनेगा कछु अलभता ही न रहे उसे कोई भी वस्तु अलभ भी नहीं रहेगी तो शुरू शुरू की बात यह है कि हमारे हृदय में उत्सुकता होनी चाहिए कहीं उस राधा दासी को प्राप्त करने का लोभ होना चाहिए यदि लोभ है तो इसको जरूर सुनना चाहिए यदि लोभ नहीं है तो फिर अभी जो ऐश्वर्य में लीला है उनको ही सुनना चाहिए परंतु ये लोभ है ये है कि मैं राधा दासी बनू ये बात कहीं आ गई है कृपा द्वारा किसी भी प्रकार से आ गई है तो इसको अवश्य ही सुनना चाहिए और ये सोच करके अलग नहीं रहना चाहिए कि हा हमारा तो अधिकार नहीं है तब तो फिर वंचित ही रह जाएंगे तब तक तो डरते रहेंगे समुद्र में मगर है यदि यही सोचते रहेंगे तब तो समुद्र में गोपाल कोई कूदेगा ही नहीं परंतु यदि उसके हृदय में ये लोभ है कि समुद्र के भीतर रत्न है तो रत्न को प्राप्त करने के लिए भले है, मगर हैं वहां पर से हैं बले बले, हैं बड़े-बड़े वो आपका पक्षी पंत फिर भी डरेगा नहीं तब भी वो कूदेगा तो लोभ बड़ा है कि डर बड़ा है यदि डर बड़ा है तब तो दूर भाग जाएंगे पंत लोह बड़ा है तो अवश्य आगे बढ़ेंगे इसलिए लोभ धारण करो लो धारण करने पर मूल वस्तु मिलेगी अन्यथा वो वस्तु कभी मिलेगी ही नहीं इसे ये सोच करके केवल डरा देना इसकी जरूरत नहीं है कि अरे हमारा तो अधिकारी नहीं है हमारा तो अधिकारी नहीं। और इसीलिए ये रसिक बड़ी सावधानी के साथ में भाई यदि कहीं जल के भीतर जाकर के रत्नों को ढूंढना है ज्वल्स को ढूंढना है तो फिर उसके लिए जो सेफ्टी स्वरूप है उसको भी धारण करना पड़ेगा कहीं मास्क मास्क लगा करके सेफ्टी जो स्वरूप है उसको आ, आ, जो कॉस्ट्यूम्स हैं उसकी जो जो भी हो जैसी भी होती हो तो उनको धारण करके फिर कूदा जाएगा कहीं सुरक्षित तो सुरक्षा भी बनाते हैं सुरक्षा बनाने के लिए दार्शनिक सिद्धांत उनको पृष्ठभूमि में रखते हैं और दार्शनिक सिद्धांत बना करके तो लोग जो है उस लोग को भी ये रस प्रदान करते हैं बड़े भारी कृपालु हैं यदि ये कृपालु नहीं होते तो उस रस को फिर कोई प्राप्त करता ही नहीं या तो हमारा अधिकार नहीं है अधिकार नहीं है ये कहकर के डर करके दूर हो जाते और वो रस से वंचित ही रह जाते या फिर उसको बिगाड़ देते उसमें कहीं पॉल्यूशन कर देंगे उसमें बिगाड़ देंगे रस को सत विश्व बना करके अपना ही नुकसान कर लेंगे तो एक सुरक्षा भी चाहिए जो सेफ कॉस्ट्यूम से हैं उनको धारण करके फिर कहीं इस रस्म में जाना चाहिए परंतु जाना अवश्य चाहिए क्योंकि समुद्र के भीतर मगर मच्छ भयंकर जीव जंतु हैं ये यादव रत्न ही समुद्र में रत्न भी हैं और यादा माने जलचर भयंकर जीव भी हैं परंतु फिर भी जलचर भयंकर जीवों के होते हुए भी जल में रत्नों के लोभ से जाया जाता है ऐसे ही श्री राधिकाक्षर दास के लोभ से अनधिकारी होते हुए भी इस रस का सेवन किया जाएगा सुरक्षित होने के लिए फिर जो सेफ्टी मेजरमेंट जो हैं उनको भी सेफ्टी मेजरमेंट उनको भी पालन करते हुए फिर आगे बढ़ा जाएगा और वो है दार्शनिक एक पृष्ठभूमि उसको भी बनाए रखा जाएगा तो आप प्रेम घनाकृति श्री राधिका प्रेम की घनीभूत आकृति हैं पद नख ज्योत्ना उनके चरणों की प्रेम घनाकृति कहकर के मैंने सत्व रज आनंद ज्ञान और सत्य इनकी मूर्ति होकर के आनंद घन मूर्ति होकर के श्री राध का विराजमान है उनके चरण की नख ज्योत्ना माने दासी भक्ति उससे ज्योत्ना के जो फवारा है ज्योत्ना का जो झरना है फॉल है उस झरने में स्वां तान जो स्नान करके विराजमान है दासीगन उनके हृदय में कोई सरस भक्ति चमत्कारिणी उत्पन्न होती है ऐसी शिवाधिका जो भक्तों के हृदय में चमत्कारिणी भक्ति को उत्पन्न करती है जिसके आगे फिर उनको कोई दूसरा रस अच्छा नहीं लगता है वे श्री राधिका ब्रजराय श्री नंद बाबा उनके पुत्र कृष्ण उनके भी मन को चोराने वाली होकर के विराजमान हैं यह उनकी लीला की विचित्रता है कि इतनी बड़ी होकर के भी शांत चोरी करती है चोरनी बनती है श्यामचंदर के मन की जो सदा किशोरी है दास्यम दास्यते, सर्व दास्य थे सर्ववेद सदसा वे कब मुझे दास देंगी और ये राधा कैसा है सर्ववेद सदसा वेद का जो शुरू उपनिषद उस उपनिषद का भी रहस्य उपनिषद का रहस्य है भगवान माधुर्य का पूर्ण आस्वादन और माधुर्य का पूर्ण आस्वादन आस्वाद। होगा कब जबकि शिव राधिका दास्य की प्राप्ति होगी तब तो माधुरी का पूर्ण आस्वादन होगा वे शिव राधिका मुझे कपा करके अपने दासी को प्रदान करें कामम तू लिख या करेण हरेणा या लक्त कई अंकिता नाना केन बिलास विदग्ध गोप रमणी बुंदे तथा बंदिता या संगुप्त तया, तथोप निषदा हृदय विद्योत सा राधा चरण्वी मम गीलाधिका के चरण दोनों चरण ये ही मम गति ही। मेरे परम परम लक्ष्य मेरा सर्वोत्तम जो गोल एम है वो लक्ष्य मेरा सर्व सर्वोत्तम अभिलषित प्रयोजनीय पदार्थ व श्री राधिका के चरण हैं श्री राधा चरण द्वय मम गति ही श्री राधिका के चरण द्वय यही मेरी एकमात्र गति माने अंतिम मेरी गंतव्य है गति है डेसिनेशन है अंतिम मेरी जो गति है वो श्री राधिका की चरणी है लाशिक लीलामयी ये गति कैसी है श्री राधिका के चरण द्वय कैसे हैं लाशिक लीलामयी जो श्री महाराष में रूप में नृत्य करते हुए विराजमान हैं लाश्य में अपूर्व गति को धारण करते हुए श्री प्रिया जी के जो ये दोनों चरण है अपूर्व रूप से जहां नृत्य करते हुए विराजमान है ऐसी श्री राधिका की चरण द्वयी यही मेरी एकमात्र गति है तो रास में लासी कहते हैं स्त्री जाति का जो नृत्य है उसका नाम है लास् पुरुष जाति का जो नृत्य है उसको भरत के नाट्य शास्त्र में कहा गया तांडव तो तांडव और लास्य पार्वती जी का नृत्य लास्य शिव जी का जो नृत्य है वो तांडव तो लाशिक लीला में श्री प्रिया की जो लाश्य में जो नृत्य परम कोमलता से युक्त होकर के जो नृत्य है लीला में नृत्य है वो ऐसे नृत्य से युक्त श्री राधिका की चरण द्वय यही मेरी गति मेरा अंतिम लक्ष्य है गंतव्य है अंतिम उद्देश्य है अंतिम लक्ष्य है गोल है अब वो चरणों की वंदना कर रहे हैं वो चरण कैसे है शिवप्रिया जी के उनका ध्यान कर रहे हैं काम तूल कया करेण हरेणा या लक्त कई अंकता जिन चरणों को हरेणा श्री श्याम सुंदर ने तूलिका लेकर के कामम तुल कया तुल का लेकर के तुलका को अल्ता में डुबो करके और फिर चरण के चारों ओर श्री श्याम जिस समय अल्ता लगा रहे हैं श्याम का हाथ बार बार काम जाता है फिर बिताते हैं फिर सुधारते हैं सखी कहती हैं कि श्याम सुंदर आप जो ये समझ रहे हो कि कल का अल्ता रह गया है ये कहीं निर्माल्य अर्थ अलता है ये निर्माल्य नहीं है प्रिया जी के चरण ही स्वाभाविक रूप में इतने लाल हैं कि आपको भ्रम हो रहा है कि ये कल का निर्माल्य रह गया है तो रगड़ने की जरूरत नहीं है आप अलता लगाओ फिर श्री श्याम के हाथ में जो तुलों का दर्शन करके श्याम के ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं कि अलता ज्यादा गीला हो जाता है वो बहने लग जाता है सखी कहती है रहने दो रहने दो आप पे नहीं लगने वाला अलता अभी श्री हस्ती के पुष्वेद के कारण या अधिक तरल तर हो गया है, अधिक तरल हो गया है इसे रहने दो, मैं लगाती तो कभी सखी निर्देश निर्देश करती है, निर्देश करती है, है, और माने अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार श्री श्याम सुंदर शिवप्रिया के चरणों में सुंदर जो ब्रश है तुलश के द्वारा तुलका के द्वारा करे हरिणा अपने हाथ से या अलक्त कई अंकित चरण में अलता लगाते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं नाना केल विदग्ध गोप रमणी वृंदे तथा बंदता और श्री राधिका के चरण कैसे हैं कि अनेक केली में विदग्ध जो गोप रमणी गण हैं उनके समूह के द्वारा भी बंधनीय हैं जिन गोपियों में सारी कलाएं विद्यमान हैं उन सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में मुकुटमरी होकर के मेरी स्वामी बिराजमान मैं उनकी दासी हूं कोई मामूली हूं क्या हम उनकी दासी हैं श्री घनश्याम दास बाबाजी महाराज उनका पावन स्मरण करते हुए एकदम धुने धुलाए फकफके कपड़ा पहन पहनकर जो अचलाद और कुर्ती दुपट्टा सब बिल्कुल फकफका किसी ने पूछा बोले बाबा जी हो गए फिर इतना भका भक रह क्या बोले हमको छोटी मोटी है क्या किशोरी जी की दासी है को रहेंगे क्या हाँ <laughs> ये भाव भावोरी कि जी की दासी है इसलिए जहां परम सुंदर होकर के नाना केले विदग्ध गोप रमनी बंदे चिया तथा बंदता अनेक अनेक जो गोपी बंद हैं उनके द्वारा भी बंदता होकर के जो विराजमान है या संगुप्तया तथोपनिषदाम हृदय विद्योत उपनिषदों में जिन जिनसे राधारानी का परम गोपनीय रूप में संकेत में वर्णन किया स्पष्ट रूप में वर्णन न करके संकेत में उपनिषद जिन का मधुर रूप में वर्णन करते हैं कि सा रस से पराकाष्ठा होती रसो वही रसम हेवा एम लब्धवा आनंदी भवती ऐसा कह कर के अंत में रस रूप में श्री प्रिया के दासी की श्री राधा के दासी की ही तैत उपनिषद इत्यादि की जो श्रुतियां हैं वे संकेत में जिनका वर्णन करती हैं गोपनीय रूप में क्योंकि जो धन है उसको छिपा करके रखा जाता है छुपा करके किसी को दिया जाता है और छिपा करके ही वह व्यक्ति संग्रहित करता है इसीलिए उसका नाम है मंत्र रहस्य मंत्र को कह का एक दूसरा पर्याची शब्द है रहस्य रहस्य क्यों कहा गया रहस्य इसलिए कहा गया कि जो छिपा करके रखा जाए छिपा करके ही किसी को दिया जाए और लेने वाला भी उसको छिपा करके ही रखे उसका नाम है रहस्य तो श्री राधिका यह रहस्य रूपा होकर के विराजमान है तो संगुप्तया तथोपनिषदाम बहुत कॉन्फिडेंशियली और गुप्त रूप में श्री उस प्रेम को श्री राधिका राधिका प्रेम को उपनिषदाम हृदय में विद्य विद्योत थे उपनिषदगण जिनका वर्णन करते हैं स राधा चरण द्वयी ऐसी श्री राधिका की चरणद्वयी मम गति ही वे मेरी एकमात्र गति है मेरा जीवन का परम लक्ष्य वह श्री राधिका के चरण दी होकर विराजमान है वही डेस्टिनेशन है हमारा मेरा गंतव्य होकर करके वही विराजमान है लीला में ये राधिका के चरण लास्य से युक्त होकर के विराजमान है और आगे कह रहे हैं कि सान्द्रा प्रेम रसौ वर्षिणी नवो मिलन महामाधुरी साम्राज्य धुरीण के लिए विभवत् कारुण्य कल्लोलिनी श्री बृंदारन चंद्र चित्र हरिणी बंधुस्फुर बाबरे श्री राधे नव कुंज नागरी तबी दास्योत्सवी बोले हे श्री के हे नव कुंज नागरी हे श्री राधे राधिके तव क्रीता दास्योत्सव मैं आपके द्वारा खरीद ली गई हूं मैं आपकी क्रीत दासी हूं मैं आपकी खरीदी हुई दासी हूं दासियों से भाई भाई खरीदा है तो कोई वस्तु तो नहीं होगी वो दासी जो है मैंने अपना दासी आपको समर्पित किया और आपने मुझे खरीद लिया मैं आपकी दासी बनना चाहती हूं ये भाव संपत्ति मैंने आपको दी और आपने मुझे खरीद लिया है मैं आपकी दासी होकर के विराजमान में, में से हुई मैंने दास के उल्लास को आपको समर्पित किया कि मुझे आप अपनी दासी बनाइए और आपने मुझे खरीद लिया है अब जैसे खरीदा हुआ जो दास है दासी है उसके ऊपर पूर्ण अधिकार है वह अब स्वामी के निर्देश के अनुसार ही कार्य करेगी उसका पूरा जीवन स्वामी के लिए समर्पित है इसी प्रकार ये दासी हे श्री राधिक आपके द्वारा खरीदी हुई है आप जैसे चाहो वैसे इसका उपयोग करो हे श्री किशोरी जी आप अद्भुत होकर के विराजमान मैंने आपको प्राप्त किया यह मेरे लिए परम परम हर्ष का विषय है श्रीवृंदावन में रहे सबसे पहले लोग दूसरी वस्तु अनुगत्य तीसरी वस्तु कृपा चौथी वस्तु मैं राधा रानी की दासी हूं ये अभिमान इन चार वस्तुओं के आधार पर ये तो चार हो गए राधानुगा भक्ति के आधार फिर इनके के बाद में पहली जो वस्तु है वो पहली वस्तु है आनंद वन में रहे तो अपने आप को धन्य समझते हुए रहे आनंद दूसरी वस्तु है स्वल्प भोजन विषो विषो का त्याग करते हुए जीवन यात्रा चले इतने में संतोष रखना स्वल्प भोजन तीसरी जो वस्तु है श्री वृंदावनवास की रहनी वो है वैराग्य माने अन्य जो आकर्षण है उनसे ही अपने आप को अलग करना और चौथी जो वस्तु है वो है तत्सुखी भाव ये आठ वृंदावन की रहनी मन में आनंद स्वल्प भोजन विषयों से वैराग्य और श्री प्रिया लाल को कैसे सुख मिलेगा इस भाव को सर्वदा धारण करना ये आठ वस्तु शिवृंदावन की रहने होकर के विराजमान और उस रहने को प्राप्त करते हुए कह रहे हैं सान्द प्रेम रसोग वर्षिणी हे श्री राधिके आप घने आनंद प्रेम इनके ओग की वर्षा करने वाली हैं इनकी पूरी वर्षा करने वाली हैं घना जो प्रेम का रस उसका ओग माने उसकी बाह उसकी वर्षा करने वाली ओ माने बाढ़ विपुलता प्लेंटी जो आनंद की जो प्लेंटी है उसकी मेरे ऊपर वर्षा करने वाली नवो मिलन महामाधुरी नई नई महामाधुरी आप में से प्रकट होती है राज रानी के गुणों का वर्णन किया जा रहा है ये राजानी कैसी हैं आप घने प्रेम की बाघ की वर्षा करने वाली हैं फिर नवो मिलन महामाधुरी नई महामाधुरी जो उत्पन्न हो रही है उस माधुरी के साम्राज्य धुरी माधुरी का जो साम्राज्य है उसके भार को धारण करने वाली माधुरी को धारण करने वाली होकर के विराजमान माधुरी की आश्रय आप आधारभूत होकर के विराजमान हैं अनंत माधुरी को धारण करने वाली आप हो केल विभवत और उस माधुरी की द्वारा विभिन्न जो केले हैं उनका ही वैभव आपने विराजमान है तो नए सदा नी का साम्राज्य है उस साम्राज्य को धारण करने वाली अर्थात उस साम्राज्य की साम्राज्य हो जैसे राजा सारी प्रजा सम्राट साम्रा के भार को स्वयं धारण करता है ऐसे माधुरी के साम्राज्य के भार की धुरीण उसके भार को मूल रूप में धारण करने वाली आप और होनी करुणा की नदी आप में बह रही है कल्लोली माने ऐसी नदी जिसमें लहर निकलती हो उसका नाम है कलोलनी कलोलनी माने नदी कारुण्य की आप नदी होकर के विराजमान हो, हो। कारुण्य कल्लोलिनी और श्री वृंदावन चित्त चंद्र चित्र हरिणी श्याम सुंदर के चित्त को हरण करने वाली हो और बंधु स्फुर जो बंधुजन हैं उन बंधुजनों को बांधने वाली बाबुर कहते हैं मृग जाल जाल जैसे किसी जाल में मृग को फंसा लिया जाए ऐसे ही बंधुस फौरन बागुरे बंधु मे श्याम कोई श्याम को बांधने वाली आप बाबुल हो बागुर माने करके नेट हो करके विराजमान जिसमें शाम फंस गए तो हम निकल नहीं सकते उसकी बागुर जो जहां नई नई हरी हरी घास होती है बिल्कुल कोमल उस घास के ऊपर एक बिलस्तु ऊंचा एक जाल बांध दिया जाता है अब हरिण लोह में हरी घास के चढ़ने के लोह में जैसे ही उस जाल के ऊपर पैर रखता है तो जाल में तो छेद थे छेद में उसका पैर फंस गया नीचे चला गया एक गृह ऊंचा जाल था इतने में ही दूर पेड़ के पीछे छपा हुआ जो आ, शिकारी है वो डोरी खींच लेता है जैसे डोरी खींचा हरल का पैर उस डोरी में बध गया फंस गया जाल में फंस गया अब वो हरल कहीं जा नहीं सकता है उसको कहते हैं बाबुर बाबुर माने मृग बंधनी मृग को फसाने का फंदा तो मृग को फंसाने का जो फंदा है वो फंदा तो श्री बंधु बाबुरे बंधु माने श्री श्याम सुंदर और श्याम सुंदर को फंसा लेने के लिए श्री राधे आप बाबो होकर के मृग होकर के विराजमान शाम सुंदर फिर आपके अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह आकर्षित नहीं हो सकते हैं श्री राधे नवकुंज नागरी हे श्री राधे के नवकुंज नागरी तब क्रीताश में मैं आपकी दासी हूं और सभी आप मुझे अपनी दासी बनाएंगी इस लोभ में इस लाभ में मैंने अपने आप को आपको, आपको बेच दिया है अब जब बेच दिया तो अब आप जैसे इस दासी को सेवा प्रदान करें वैसे मैं सेवा प्राप्त करने के लिए तैयार हूं की जय रूप कलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग बावरे के द्वारा बागुरी के द्वारा और क्रीता सभी दास्य रूपी वो सब के मूल्य को प्राप्त करके मुझे आपने खरीद लिया है रूप अलंकार का मेटाफर का बहुत सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया गया है गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय गाय गौर हरि बोल जय श्राधे श्याम रात रात